हरिहर हरिहर का मतलब किसी भी वस्तु का स्थिति और गति से है ये देखा गया है अस्तित्व में हर वस्तु अपना स्थिति गति में ही होना पाया जाता है इसलिए होना होने का स्मरण करते हुए हर कार्य को हम शुरू करते हैं और होने के अर्थ में हमारा पूरा प्रस्तुतियां है अभी शरीर की शरीर का होने के शरीर होने के बारे में बात शुरुआत करने के लिए शुरू है शरीर का पहले भी ये बात का एक सूत्र रूप में कहा गया है कि शरीर का संरचना गर्भाशय में होती है उसको शिशुकालीन शरीर हम मानते हैं गर्भाशय में जितना शरीर रचना जितना लंबा चौड़ा हो पाता है उसको शिशु हम नाम दिया है तो ऐसे संरचना के मूल में डिम्बकोषा के डिम्बसूत्र और शुक्र कोषा शुक्र, को, शुक्र के सूत्र ये दोनों के संयोगवश भ्रूण बनता है और भ्रमण बनने के उपरांत वो शिशु रचना हो पाए ये छोटा सा काम ये प्रकृति सहज विधि से आदिकाल से होते ही आये तो इसके बारे में काफी लोगों ने सोचा समझा वो कृत्रिमता के मनुष्य अपने ढंग से अपने प्रयत्नों से इन सब प्रक्रियाओं को साध करने के लिए खोषा सोचा अंत तो प्राण कोषा नहीं बना अभी प्रणकोषा के बिना अभी ये सोच रहे हैं चमड़े से पैर से हाथ से चमड़े निकाल करके और जो सूत्रों को निकाल कर उसको फलित बनाकर है ना पुष्ट बनाकर के उसको गर्भाशय या गर्भाशय के सदृश परिस्थिति में रखकर शिशुओं को तैयार करने के लिए हम सोच रहे हैं और वो एक भाग है उसी के साथ ये भी जुड़ा रहता है कि एक तरफ ये भी हो हल्ला हम करते हैं आ, ये धरती पर जनसंख्या बढ़ गई एक तरफ ये भी करते हैं एक तरफ ये भी हल्ला एक तरफ ऐसा एक आदमी को करोड़ों में हम बना लेंगे एक ये हल्ला और पैसा भर चाहिए काम इतना ही है ऐसा अभी की स्थितियां बन रही है जिसमें बुद्धिमत्ता क्या है उसको सोचने की सोचने पर पता लगता है किस प्रकार के प्रयास की सर्वथा जरूरत नहीं है तो अभी जो जितना जनसंख्या धरती पर है उसी में से जो जितना सिर का है वो सिर वो अपने मनुष्य जो है मनुष्य जाति सहने से अधिक हो चुकी है और उसका भी परिणाम के बारे में भी लोग वक्त सोचते हैं कि भाई, भाई आ गया ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जायेगा सब मर जायेंगे ये सभी बात आ ही रही है तो इन्हें इन सब स्थितियों दे, को देखकर के तो लगता ही यही है कि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा जो मनुष्य की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति एक इस, इस, इस इसको वैज्ञानिक विधि से अथवा प्रक्रिया से हम प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता हमको दिखता नहीं व्यापारिक विधि से जो दिखता होगा दिखता होगा ठीक है व्यापार में तो सभी बात को पैसे में भजाना चाहते हैं और वो बात को ऐसे सोचा सुना जाता है कि एक ये पत्रिकाओं में निकलती है हल्दी बिल्कुल गाठ नागपुरी ठीक है ना कुछ नाम देते हैं और उसको पन्द्रह सौ रूपया कुछ भी एक पैसा लिखे रहते हैं हल्दी पीसी हुई वो बारह सौ रूपया लिखे रहते हैं आप ही सोच लो इसको हर दिन छापा जाता है उसको सरकार सुनता है उसको वैध मानता है उसके बाद सरकार क्या है आप ही सोच लो ये हर दिन की रोजमर्रे की बात है ये भी नहीं है कि ये ही दिन छपता है हर दिन छपता है ये पेपरों में इस प्रकार की चीजें हम देखते हैं तो पता लगता है व्यापार के लिए हाँ शायद आदमी निछावर हो गया है और व्यापार नहीं तो आदमी को चगुल चगुल चगुल करके खा ले रहा है दो में से एक हो गया है तो उसको जांचने की बात व्यापार विधि से जो आवश्यकता होगा हम नहीं जानते किंतु इसकी अस्तित्व में मानव परंपरा के लिए इस प्रकार की प्रयत्न की जरूरत नहीं इतना भर हमको समझ में आता है इसके बाद आता है जो शरीर संरचना जब गर्भाशय में तैयार होता है पांच मास जब होता है तब तक मेधस रचना पूरा हो जाता है मेधस रचना के बाद ही कोई न कोई जीवन शरीर को चलाने के लिए प्रयत्न करता है इसका संकेत कैसा मिलता है तो गर्भाशय में शिशु अपने आप में घूमने लग जाता है हरकत शुरू करता है इसको हर एक मां बनने वाले महिला इसको पहचानते हैं वही बच्चे का सिर, सिर, सिरो भाग दहनी तरफ यदि रहता है अंत में वो लड़का के रूप में ही आता हुआ बाए तरफ रहने पर लड़की के रूप में आता हुआ देखने देख को मिलता है इसको सर्वाधिक देखा गया है सर्वाधिक ऐसे ही प्रमाणित होता है इस ढंग से ये इसको गर्भतंत्र में होने वाली प्रक्रिया भ्रूण से शिशु शिशु के बाद जो है न जीवन और शरीर का संयोग जीवन शरीर के बाद शिशु का पूरा आकार प्रकार स्वरूप और उसके बाद जो शिशुकाल के शिशु जब गर्भाशय से बाहर होने के उपरांत वो कितना लंबा चौड़ा नस्ल रंग होना है उसका पूरा प्रत्येक प्रमाणीकरण उसके ये कुल मिलाकर के शरीर तंत्र का मतलब बनता है शरीर रचना में जो कुछ भी तंत्र बने रहते हैं वो मेधस्तंत्र बने रहते है मेधस्तंत्र के आधार पर ही जीवन कार्य करता है सारे संज्ञानशील प्रक्रियाओं को संपन्न करता है ज्ञानवाही तंत्रों को तंत्रित करता है वो संवेदनाएं पूरा काम करते है संज्ञानशीलता प्रमाणित करता है इस ढंग से तो जीवन और शरीर का संयोग में या जा ज्यादा से ज्यादा हमको प्रमाण मिलता है संज्ञानशील कार्यकलापों में जीवन और शरीर का संयुक्त रूप होना प्रमाणित होता है मुख्य बात यहां से है ये, ये संज्ञानशीलता को संज्ञानशीलता को पहचानने के बाद ये बहुत अच्छे ढंग से प्रमाणित हो जाती है केवल संवेदनशीलता की विधि से इस बात को पहचानना बहुत कठिन है क्यूँकी वर्ष अनुषंगी विधि से जीवों में भी संवेदनशीलता व्यक्त हुए है ये मनुष्य को भ्रम में डालता है भ्रम में डालने के आधार पर जो घोड़ा गदा कुत्ता बिल्ली में भी, भी संवेदनाएं होते हैं तो मनुष्य में भी संविदनाएं होते हैं ऐसा जोड़ लेते हैं ऐसे ही जोड़ करके मनुष्य को जीव संज्ञा में हमको बताते आए हैं जबकि जीव संज्ञा में मनुष्य नहीं होता है ज्ञान संज्ञा में होता है सर जब कभी भी हम ज्ञानावस्था की इकाई होने के कारण हम अपने कार्यकलापों को संज्ञानशील विधि से सम्पन्न करना शुरू करते हैं उसके तुरंत बाद ही जीवन और शरीर का संयुक्त कार्यकलाप होने का जो प्रक्रिया है वो अपने में प्रमाणित होना शुरू करता है ये इसको अपन पूरा देखा जा सकता है एक प्रश्न है आपने शरीर रचना के संदर्भ में बात कही संतावन बावन से संतावन दिन के बीच में क्या सेक्स का निर्धारण लिंग का निर्धारण क्या होता है लिक्ष्न? हाँ। और दूसरा प्रश्न ये था की जीवावस्था और प्राणव और मानव शरीर इनके बीच में जो गर्भ जब शिशु की रचना होती हाँ। उस, हाँ, है उसमें क्या फर्क आता है ठीक है बढ़िया है तो अभी प्रश्न ये है, है जो एक गर्भ के गर्भ गर्भ में शिशु संरचना के पूर्व भाग में माने आदि भाग में भ्रूण नाम की एक अवस्था होता है भ्रूण अवस्था तब तक हम मानते हैं 27 दिन तक भ्रूण अवस्था मानी गई वो भ्रूण का भ्रूण का पुष्टिकरण होने के पश्चात वो और भ्रूण और शिशु रचना के बीच की एक अवधि है वो सन्तावन दिन तक की बना रहता है वो सन्तावन दिन के पहले तो बावन दिन के बाद जो ये जो कोई भी परिस्थितियां रहते हैं उसमें लिंग निर्णय होने की अवधिया है वो लिंग निर्णय जो नहिला शरीर बनना है पुरुष शरीर बनना है वो उन चार पांच दिन में वो निर्णय हो जाता है वो एक बार वो अवधि पार हो जाता है उसके बाद वो ही बना रहता है पूरा का पूरा ये उसी के आधार पर पांच महीने के बाद वो दाहिने तरफ मायें तरफ सिर मिलने वाली बात है वो उसका भी संकेत मिलता है जिस ढंग से जो हम लड़के लड़का पेट में है या लड़की है इस बात को साधारण रूप में ही पहचान सकते हैं हर हर मां बनने वाली महिलाए इसको पहचान सकते हैं ये ऐसी बनी हुई तो उस निर्णय के बाद उसको निर्णय को हम कैसे मानते हैं किस ढंग से मानते हैं उस अवधि में वांछित लिंग के लिए हम लोग दवाई प्रयोग करते हैं ऐसा सर्वाधिक हम उपलब्ध करते हैं इस आधार पर हम लोग इसको माने रहते हैं ये कुल मिलाकर के मतलब है इसके लिए और कोई बहुत बड़ी बारी में मिशन की जरूरत नहीं है ना कोई बहुत बड़ी भारी टेस्ट की जरूरत है ठीक है ये बात ऐसा मना इस ढंग से शिशु संरचना शिशु संरचना के पश्चात और जो संपूर्ण वंशानुषी विधि से बच्चों का एक विकास होना चाहिए बालिक युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था इत्यादि अवस्थाएं होना चाहिए क्रम से होता हुआ आप हमको पता लगता है ये तो भी मनुष्य शरीर रचना और और उसका पालन पोषण से होने वाले मनुष्य का आकार प्रकार नस्ल और रंग का साथ वो हर जगह में हर वंश में ये प्रमाणित होता ही जाती है हर परम्परा में ठीक है हर कुल परम्परा में यह हुई मनुष्य का शरीर रचना के बारे में